श्री चैतन्य चरितावली महाप्रभु वल्लभाचार्य श्रीमदाचार्य चरणम पुष्ट मार्ग प्रचारकम वल्लभम गोपवंशाख्यम भूयो भूयो नमा जो पुष्ट मार्ग के प्रचारक हैं जिन्होंने अपने को गोपवंश का कहकर प्रकट किया उन्हें श्री वल्लभाचार्य को हम बार बार प्रणाम करते हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि पुष्टिमार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु चैतन्य देव के समकालीन ही थे इन दोनों महापुरुषों के जीवन में बहुत अधिक साम्य हैं दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे दोनों ही लोक शिक्षक आचार्य थे दोनों ही भक्त मार्ग के प्रवर्तक थे और दोनों ही अपने अपने संप्रदायों में भगवान के अवतार माने जाते हैं दोनों ही महाप्रभु कहलाते थे दोनों का ही जन्म केवल छः वर्ष के आगे पीछे हुआ भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु चैतन्य देव से छः वर्ष पूर्व ही इस अवनी पर अवतरित हुए और दो ढाई वर्ष पहले इस संसार से तिरोभाव को प्राप्त हुए दोनों के ही जीवन में त्याग वैराग्य और प्रेम के भावपूर्ण रीत्या विकसित हुए थे दोनों ही अपने प्रचंड प्रेम के प्रभाव से प्रेमामृत रूपी भक्तिरस से पृथ्वी को परिप्लावित बना दिया दोनों ही नम्र थे दोनों ही रसिक थे दोनों ही गुरुग्राही शांत आदोषदर्शी और प्रेमोपासक थे इन दोनों महापुरुषों का दो बार परस्पर में समागम भी हुआ था उसका निष्पक्ष विवरण प्राप्त नहीं होता फिर भी इतना जाना जाता है कि ये एक दूसरे से अत्यंत ही स्नेह करते थे और दोनों में बहुत अधिक प्रगाढ़ता रही होगी क्यों न रहे जो संसार को अपने प्रेमामृत से अमर बना सकते हैं ये आपस में संकुचित या विद्वेषपूर्ण भाव रख ही कैसे सकते हैं इसीलिए प्रसंग वश बहुत ही संक्षेप में भगवान वल्लभाचार्य का परिचय करा देना आवश्यक प्रतीत होता है जिसके जीवन में त्याग वैराग्य और प्रेम रूपी चैतन्यता है वही चैतन्य चरितावली का पात्र है इसलिए श्री वल्लभाचार्य का चरित्र यहाँ अप्रासंगिक न होगा और उनके चार चरित्र से पाठकों को शांति तथा आनंद की ही प्राप्ति होगी महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म भारद्वाज गोत्री तैत्य शाखा वाले यजुर्वेदी शुद्ध और कुलीन ब्राह्मण वंश में हुआ इनके पूर्वज भट्ट उपाधिधारी दक्षिणी ब्राह्मण थे उनका कुल बेलनाट नाम से प्रसिद्ध था इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम गारू था ये लोग आंध्र प्रदेश में जोम स्तंभ पर्वत के पास कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर काकरवाड़ काकुम्भकर नामक नगर में रहते थे पीछे से इनके पूज्य पिता अग्रहार नामक ग्राम में आकर रहने लगे श्री लक्ष्मण भट्ट एक बार सपत्निक तीर्थ यात्रा के निमित्त काशी आए और वहीं हनुमान घाट के ऊपर एक घर लेकर रहने लगे उस समय काशी में बड़ा विद्रोह था इसी कारण भट्ट महोदय अपनी पत्नी के सहित स्वदेश के लिए चले इनकी पत्नी गर्भवती थी रास्ते में चंपारण्य के समीप चोड़ानगर चतुर्भद्रपुर में महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ पिंदा ने चंपारण्य से सभी सामग्री लाकर पुत्र के यथोचित जात कर्म आदि संस्कार किए और फिर काशी में ही आकर रहने लगे महाप्रभु का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष ग्यारह संवत 1535 साके 1400 में रात्रि के समय हुआ था पाँच वर्ष की अवस्था में पिता ने इनका यज्ञोप संस्कार किया तभी से वेद शास्त्रों की शिक्षा पाने लगे जब वे ग्यारह वर्ष के थे तभी इनके पूज्य पिता परलोकवासी हो गए तब ये अपनी माता तथा कई एक शिष्यों को साथ लेकर स्वदेश को गए इस छोटी सी अवस्था में ही इन्होंने विद्यानगर की राजसभा में पंडितों से शास्त्रार्थ करके विजय लाभ किया और आचार्य पदवी प्राप्त की विद्यानगर के महाराज की ओर से आपका अत्यधिक सम्मान किया गया इससे इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई फिर आपने अपने बहुत से अनुयायियों के साथ विद्यानगर से कन्याकुमारी पंढरपुर आदि स्थानों की यात्रा की पंढरपुर से आप नासिक त्रैंबक नर्मदा तट ओंकारेश्वर माहिस्मती उज्जैनी सिद्धवट चैद्रपुर दतिया ग्वालियर धौलपुर आदि स्थानों में अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करते हुए और राजसभाओं में सम्मान प्राप्त करते हुए मथुरा होकर गोकुल पधारे वहीं आपको भक्ति मार्ग को प्रकट करने के लिए भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और स्वप्न में भगवान ने इन्हें एक गद्यात्मक मंत्र का उपदेश किया जिसके द्वारा जीवों का ब्रह्म के साथ संबंध किया जाता है यहीं पर कुछ शिष्य आपके शरणापन्न हुए और आप यहीं रहकर शास्त्र प्रणयन करते रहे इसके अनंतर आपने संपूर्ण ब्रज के तीर्थों की यात्रा की फिर आप भक्ति का प्रचार करने के निमित्त दक्षिण की ओर गए और, और वहाँ गुजरात काठियावाड़ तथा सिंध के अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों में जाकर आपने पंडितों से शास्त्रार्थ किया और भक्ति मार्ग का जोरों से प्रतिपादन किया वहां इनके पांडित्य की सर्वत्र ख्याति हो गई और हजारों सुनार भाटिया तथा धनीमानी पुरुष इनके शिष्य हो गए भेंट पूजा भी यथेष्ट आने लगी और गुजरात तथा काठियावाड़ के भावुक लोगों ने इनका बड़ा ही भारी सत्कार किया दक्षिण की यात्रा समाप्त करके आपने उत्तर और पूर्व दिशा के तीर्थों की यात्रा की कुरुक्षेत्र हरिद्वार ऋषिकेश टिहरी गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ आदि उत्तर के तीर्थों में होते हुए फिर लौटकर कर हरिद्वार आ गए और आप नैमिसारण्य आदि तीर्थों में दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए जगन्नाथ जी से दक्षिण के पथ से महेंद्री पर्वत पर परशुराम जी के दर्शन करते हुए फिर अपने ग्राम अग्रहार में आ गए कुछ काल अग्रहार में रहकर आचार्य ने दूसरी बार भारत यात्रा करने का विचार किया इसलिए आप मंगलप्रस्थ विद्यानगर लोहगढ़ होते हुए पंडरपुर आए पंडरपुर में आकर इन्होंने भगवान विठल जी के दर्शन किए अब तक ये दंड मेखला जटा कृष्णाजिन आदि सभी ब्रह्मचारियों के चिन्हों को धारण करते थे और ब्रह्मचारी वेश में रहते थे यहीं पर भगवान ने इन्हें विवाह करने की आज्ञा दी इन्होंने भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लिया यहाँ से फिर आप गुजरात काठियावाड़ की यात्रा करते हुए और अपने शिष्य सेवकों को भक्ति मार्ग का उपदेश करते हुए पुष्कर होते हुए ब्रज में पधारे गोवर्धन में गोवर्धन नाथ जी गोपाल जी का प्रागट्य हुआ था वहाँ उनकी सेवा पूजा में इन्होंने योग दिया और श्री पुरी जी को ही वहाँ की सेवा का संपूर्ण भार सौंपा श्री जी की प्रेरणा से ठाकुर पूरण ने 1556 में श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर बनवाना प्रारंभ किया ब्रजमंडल से चलकर फिर आपके आपने उत्तर के तीर्थों की यात्रा की और दूसरी बार फिर जगन्नाथ जी की यात्रा करके काशी जी में आकर रहने लगे यहाँ आपने भगवत इच्छा समझकर कर अपने सजातीय देवभ्ट नामक एक दक्षिणी ब्राह्मण की सर्वगुण संपन्ना लक्ष्मी देवी नाम की कन्या के साथ विवाह किया कुछ काल काशी में निवास करके आप फिर उसी प्रकार भ्रमण करते हुए गोकुल में पधारे तीसरी बार फिर आपने गुजरात काठियावाड़ आदि देशों में भ्रमण किया और बद्रीनारायण के तीसरी बार दर्शन करके गोकुल में आ गए गोकुल से यमुना जी के किनारे किनारे आगरा होते हुए आप प्रयागराज पहुँचे और संगम के उस पार यमुना जी के तट पर अरेल नामक ग्राम में घर बनाकर रहने लगे थोड़े दिन अरेल में निवास करके आप काशी पधारे और वहाँ से आप चरनाद्री चुनार में जाकर कुछ काल रहे आचार्य के पास अब द्रव्य की कमी नहीं रहती थी हजारों धनी मानी सेठ साहूकार इनके शिष्य हो गए इसलिए ये धन को धार्मिक कार्यों में खूब जी खोल कर खर्च करते थे काशी में आपने अपनी माता की आज्ञा से तीस ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया था काशी से फिर आपने प्रयाग होते हुए अरेल में कुछ काल रहकर व्रज की यात्रा की इसी यात्रा में आगरा के समीप गौ पर इनकी सूर्यदास जी से भेंट हुई और वहीं वे इनके शरणापन्न हुए सूर्यदास जी को सांस लेकर आप गोवर्धन पधारे और वहां गोवर्धन नाथ जी के नए मंदिर की प्रतिष्ठा कराई उसमें बड़े बड़े विद्वान और साधु महात्मा एकत्रित हुए थे वहाँ से फिर आप अरेल में ही आकर रहने लगे और वहीं इनके प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म हुआ तभी आपने प्रयाग में अपने एक शिष्य पुरुषोत्तम दास को ज्योतिष ज्योतिषोम यज्ञ करने की आज्ञा की जो बड़ी धूमधाम के साथ निर्विघ्न समाप्त हो गया इसके अनंतर आप चुनार के राजा की प्रार्थना से वहाँ जाकर रहने लगे वहीं इनके द्वितीय पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज का जन्म हुआ अंत में आपने काशी में भागवत की रीति से संन्यास धारण किया घर बार छोड़कर और शिखा सूत्र दंड कमंडलों के सहित काषाय वस्त्र पहनकर ये भिक्षा के ऊपर निर्वाह करने लगे उस समय इनका वैराग्य अपूर्व था इतनी भारी संपत्ति इतनी अधिक प्रतिष्ठा स्त्री बच्चे तथा शिष्य सेवकों से एकदम पृथक होकर आप निरंतर भगवत चर्चा भगवत अर्चा पूजा और नाम संकीर्तन में ही लगे रहते थे इस प्रकार अपने परम त्यागमय जीवन के द्वारा अपने शिष्य प्रशिष्ट तथा वंशजों के लिए त्याग का आदर्श बताते हुए संवत अठारह के अषाढ़ मास की शुक्ला तृतीया के दिन आप इस अषाढ़ संसार से विदा होकर वैकुंठवासी बन गए महाप्रभु वल्लभाचार्य विशेषकर गोकुल अरेल चुनार और काशी में ही रहते थे इन चारों ही स्थानों में इनकी बैठकें अभी तक बनी हुई है और वे महाप्रभु की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है इनके वंशज गोकुलिया गोसाई कहे जाते हैं भारतवर्ष में इसी संप्रदाय के आचार्य सबसे अधिक धनी और वैभवशाली बताए जाते हैं बड़े बड़े महाजन धनी सेठ स्कूल के सेवक तथा शिष्य हैं आचार्य के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठल जी महाराज को इस संप्रदाय के लोग साक्षात से कृष्ण का अवतार मानते हैं उन्होंने इस संप्रदाय का खूब प्रचार किया ये बड़े ही तेजस्वी करमपरायण तथा धर्म में आस्था रखने वाले आचार्य थे इनके गिरधरलाल जी गोविंदलाल जी बालकृष्ण जी गोकुलेश जी रघुनाथ जी युनाथ जी और घनश्याम लाल जी ये सात पुत्र हुए इनकी सात गद्दियाँ अभी तक विद्यमान है पीछे इनके वंशज बहुत बढ़ गए जो बंबई, काशी मथुरा गोकुल नाथ द्वारा आदि भिन्न भिन्न स्थानों में अभी तक विद्यमान हैं इनके शिष्य सेवक गोस्वामी बालकों को अभी तक भगवत बुद्ध से मानते तथा पूजते हैं वल्लभ संप्रदाय विशेषकर खंडन परक संप्रदाय नहीं है दार्शनिक सिद्धांतों की बात छोड़कर इस संप्रदाय में जहाँ तक हमें मालूम है किसी संप्रदाय की पूजा पद्धति का खंडन नहीं किया गया है वल्लभ संप्रदाय में वैदिक कर्मों का अन्य संप्रदायों की तरह खंडन नहीं है किंतु उसमें श्रीकृष्ण सेवा को ही प्रधानता दी गई है ब्रह्म संबंध संस्कार इनके यहाँ मुख्य माना जाता है गुरु शिष्य के कान में मंत्र देता है उस मंत्र का तात्पर्य यह है हमारे रक्षक श्री कृष्ण हैं उनसे हमारा हजारों वर्षों से वियोग हुआ है इसी कारण त्रिविधतापों के वशीभूत होकर हमारा संपूर्ण आनंद तिरोहित हो गया है ऐसी स्थिति वाला मैं श्री गोपी जन्मवल्लभ भगवान श्री कृष्ण के निमित्त देह इंद्रिय प्राण अंतकरण और अंतकरण के धर्म स्त्री गृह पुत्र कुटुम्ब वित्त और आत्मा सबको समर्पण करता हूँ हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ इस मंत्र से जीवात्मा का ब्रह्म के साथ संबंध होना मानते हैं ब्रह्म संबंध हो जाने पर कोई भी स्त्री पुरुष भगवान को बिना अर्पण किए न तो अन्य जल ग्रहण कर सकता है और न वस्त्र आभूषण वाहन धन स्त्री आदि का उपभोग कर सकता है सबको कृष्ण नार्पण पूर्वक भगवत प्रसादी समझकर उपभोग करो यही इसका तात्पर्य है कितना ऊँचा भाव है वास्तव में पुरुष इस धर्म का सच्चे हृदय से पालन कर सके तो उसका घर में रहते हुए भी कल्याण हो सकता है भगवान वल्लभ आचार्य ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए स्वयं अनेक ग्रंथ लिखे हैं तथा तो पूर्व में उत्तर में और श्रीमद् भागवत पर सुंदर भाष्य लिखे हैं श्रीमद् आचार्य शरणों ने अनेक ग्रंथों में बड़ी ही युक्ति के साथ भक्ति तत्व समझाया है अपने सभी ग्रंथों का सार पांच श्लोकों में वर्णन किया है ये पांच श्लोक ही उनके यथार्थ सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं इन पांच श्लोकों से पाठकों को पता चल जाएगा कि जो लोग पुष्टि संप्रदाय को प्रवित्ति मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि पुष्टि संप्रदाय में सर्वकर्म त्याग निषिद्ध बताया गया है यह उनकी भारी भूल है भगवान वल्लभाचार्य दो मार्ग बताते हैं एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को वे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं किंतु निवृत्त मार्ग के अधिकारी विल्य ही होते हैं इसलिए जब कोई उसका अनुसरण न कर सके तो वह कृष्णार पर बुद्धि से अपने वर्णाश्रम के अनुसार श्री कृष्ण प्रत्यर्थ ही कर्म करता रहे ब्रह्मचारी से गृहस्थी होना गृहस्थी से वान और वान से सन्यास धारण करना इसी का नाम प्रवृत्ति मार्ग है लोग भूल से सभी सन्यासियों को निवृत्ति मार्ग का ही समझ बैठते हैं निवृत्ति मार्ग का सन्यासी तो वह है कि ज्ञान होते ही चाहे वह कहीं भी कैसी भी दशा में हो वहीं से सर्वस्व त्याग करके और विधि निषेध की झंझटों को छोड़कर अवधूत परमहंस बन जाए उसकी चेष्टा बालक किसी जड़ किसी अथवा पागल किसी हो क्रमशः ज्ञानपूर्वक एक के बाद एक आश्रम में प्रवेश करते हुए सन्यास धारण करना यह प्रवृत्ति मार्ग है भगवान वल्लभाचार्य ने इसी प्रवृत्ति मार्ग को अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाकर लोगों को शिक्षा दी थी वे नवृत्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठता को अस्वीकार नहीं करते किंतु उसके अधिकारी बहुत कम बताते हैं लीजिए इनके ही शब्दों में सुनिए नीचे हम उनके सार्वभ सिद्धांत के पांच लोकों को ही उद्धित किए देते हैं पुष्ट संप्रदाय वाले इन्हीं पांच लोकों को भक्ति प्रकरण का संदोहन रूप समझते हैं आचार्य आज्ञा करते हैं गृह सर्वात्मना त्याज तत् न शक्यते कृष्णार्थम तत्वुजित कृष्णो नरथस्य मोचक सर्वोत्तम सिद्धांत तो यह है कि घर का पूर्ण रीति से परित्याग ही कर देना चाहिए किंतु पूर्वजन्म के संस्कारों से सभी गृह त्यागने में समर्थ नहीं हो सकते इसलिए यदि घर को पूर्ण रीत्या त्याग करने की सामर्थ्य न हो तो घर में रहकर सब कार्य श्री कृष्ण के निमित्त उनके प्रत्यर्थ ही करें ऐसा करने पर कर्म करने से जो पाप होता है वह पाप न होगा क्योंकि श्री कृष्ण सभी प्रकार के अनर्थों को मोचन करने वाले हैं संगम सर्वात्मना त्याज सचे त्यक्तुम न शकते स सद्भि सहकर्तव्य संत संग सजम सर्वोत्तम सिद्धांत तो यह है कि संग किसी का करना ही नहीं चाहिए सभी प्रकार के संगों का एकदम परित्याग कर देना चाहिए किंतु अनेक जन्मों से जीव का समाज में मिलकर रहते आने का स्वभाव पड़ गया है इसलिए सब प्रकार के संगों का परित्याग करने में समर्थ न हो सके तो सज्जन तथा संत महात्माओं का ही संग करना चाहिए क्योंकि संग से जो काम उत्पन्न हो जाता है उसकी औषधि संत ही है कार्यक्रिया भारधिरुकूलश्चे कार्यद्रिया उदासी स्वयं प्रतिकूल गृह त्यजे त्यागे दूषण नास्तो विष्णुपरा मुख अब बताते हैं जो गृहस्थी बन चुका है उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके लिए बताते हैं यदि स्त्री आदि परिवार अपने मन के माफिक भगवत भक्ति परायण आदि हो तो उससे भी भगवान की सेवा पूजा आदि करवावे यदि वह इस ओर से उदासीन हो और आज्ञा करने पर ही सेवा करने को राज़ी हो तो उससे न कराकर स्वयं करे यदि वह भगवत सेवा के विरुद्ध हो तो एकदम घर को त्याग कर एकांत में ही जाकर भगवत पूजा अर्चा करनी चाहिए जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिये ताहि कोट सम यद्यपि परम शने ही जो विष्णु परांग मुख हो उनके त्यागने में किसी भी प्रकार का दूषण नहीं है संसारी भोगों की इच्छा से तो किसी से किसी प्रकार का संबंध रखना ही नहीं चाहिए अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल विसर्जनम रक्षिष्यती थ्वासो भर्तृत्न यथा आत्मनिवेद्यकार पंडिषा शरणागति भगवत सेवा में जो अनुकूल पड़े उसी का चिंतन करना और जो भगवत सेवा में विघातक हो उनका सर्वथा त्याग करना जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि जिसने मेरा एक बार अग्नि के सम्मुख पानी ग्रहण किया है वह मेरी अवश्य ही रक्षा करेगा उसी प्रकार श्री कृष्ण पर भरोसा रखना कि वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे भगवान को आत्मनिवेदन करने पर उनके प्रति भारी दीनता रखना यही छह प्रकार की शरणागति है फिर से स्पष्ट समझिए पहला सर्वोत्तम गृहत्याग असमर्थावस्था में कृष्ण प्रत्यर्थ घर में ही रहकर भगवत सेवा रूपी कर्मों को करना दूसरा सर्व संग परित्याग असमर्थ होने पर साधु संग करना तीसरा भगवत सेवा के अनुकूल भाव और पदार्थों का ग्रहण प्रतिकूलों का परित्याग चौथा यदि परिवार अनुकूल हो तो उसमें रहकर नहीं तो उसका परित्याग करके एकांत भाव से भगवत सेवा पूजा करना पांचवा प्रभु में दृढ़ विश्वास छठवाँ आत्मनिवेदन पूर्वक गुण और दीनता धारण करना कितने उच्च और सर्वसम्मत सिद्धांत है इतना स्पष्ट करने पर भी कोई शंका करे और अपनी बात को ही पुष्ट करके त्याग की आड़ में उम्र भर विषयों को भोगने का समर्थन करे तो उसके लिए क्या उपाय है बस भगवान के शब्दों में यह कही यही कह सकते हैं मम माया दुरतया मेरी माया बड़ा कठिन है इस प्रकार श्री चैतन्य के समकालीन ही होकर गोकुल में रहकर भगवान बल्लभाचार्य ने बालकृष्ण भगवान की पूजा पद्धति का प्रचार किया इनके बालकृष्ण भगवान के प्रति बड़े ही अलौकिक व्यवहार होते हैं इनकी मूर्तियाँ बहुत ही छोटी होती हैं और दिन में अनेकों बार भोर भोग लगता है जिस प्रकार उजाड़ वृंदावन को नगर बनाने का श्रेय और भक्तों को प्राप्त है उसी प्रकार उजाड़ हुई गोकुल भूमि को फिर से बसाने का श्रेय गोकुलिया गोसाइयों को है महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अरेल में रहकर कई ग्रंथ बनाए थे दिन दिनों महाप्रभु देव रूप अनूप आदि के सहित प्रयाग में ठहरे हुए थे तब भगवान वल्लभाचार्य अरेल में ही विराजमान थे महाप्रभु के भक्तिभाव की प्रशंसा सुनकर वे उनसे मिलने स्वयं आए थे इसका वर्णन पाठक अगले अध्याय में पढ़ेंगे